धर्म जीवन का रहस्य पंडित राम किंकर उपाध्याय भगवान बोले भाई कुछ तो मर्यादा की बात सोचो कुछ नहीं तो कमर में ही एक छोटा सा वस्त्र लपेट लो इतना तो विवेक तुमने में होना ही चाहिए बात उसको जज गई उसने थोड़ा सा वस्त्र लपेट लिया उधर पांडवों ने जब गांधारी की यह प्रतिज्ञा की बात सुनी थी तो तहलका मच गया था पतिव्रता गांधारी तो दुर्योधन को वज्र के समान सबल बना देगी परंतु जब दुर्योधन कटी पर वस्त्र लपेटे माँ के सामने गया और माँ ने दृष्टि खोली तो सारा शरीर तो वज्र का हो गया लेकिन कमर के जितने भाग में वस्त्र लिपटा हुआ था उतना भाग वज्र का नहीं हुआ बड़ा आश्चर्य होता है गांधारी की जिन आँखों में इतना चमत्कार था कि शरीर को वज्र का बना दे उनमें क्या एक पतले से कपड़े को पार करने की शक्ति नहीं थी यह तो नम समझ में आने वाली बात है ऐसी अलौकिक शक्ति वाली वह पतिव्रता उस कपड़े के आड़ के हिस्से को भद्र का नहीं कर सकी इसमें संकेत यह है कि वह झीना वस्त्र वही ईश्वर की इच्छा है ईश्वर का संकल्प है कोई चाहे पतिव्रता हो धर्मात्मा हो परंतु वह ईश्वर की इच्छा के आगे बढ़कर कुछ भी नहीं कर सकता भले ही वह अपनी सारी शक्ति लगा दे ईश्वर की इच्छा का वह वस्त्र तो बड़ा झीना सा है क्योंकि वह कभी सामने नहीं आता परंतु जब उसका यही संकल्प है तब कोई क्या कर लेगा भगवान कृष्ण ने हँसते हुए पांडवों से कहा यह तो गांधारी का अविवेक और दुर्योधन का दुर्भाग्य है गांधारी दुर्योधन को अमर बनाने चली थी लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि गांधारी ने उसको अमर तो बनाया ही नहीं बल्कि उल्टे उसने संसार के सामने उसके मृत्यु का उपाय प्रकट कर दिया कैसे वैसे तो लड़ते समय ही यह पता चलता कि दुर्योधन कहाँ मरने से मरे मारने से मरेगा परंतु अब तो पहले से ही पता चल गया कि उसको कमर पर मारने से मरे मर जाएगा इस प्रकार गांधारी ने पांडवों के लिए बड़ा अच्छा उपाय निकाल दिया भीम का रास्ता सुगम कर दिया इसका अर्थ है कि यदि आपका धर्म अधर्म को अमर बनाना चाहता है तो वह धर्म कैसे होगा यह तो असंभव है वस्तुतः गांधारी ही अपने पुत्र की मृत्यु का मुख्य कारण बनी दुर्योधन के मृत्यु का रहस्य ज्ञात हो गया और उसी का प्रयोग किया गया जो समस्या दुर्योधन के सामने थी वही रावण के साथ भी है शंकर जी ने पार्वती जी से कहा वैसे तो पता नहीं यह कब किसके हाथ से मरता परंतु इसने बानर और मनुष्य की सीमा बांधकर बता दिया कि मैं मरूंगा, तो इन्हीं के हाथों मरूँगा महाराज उसने ऐसी भूल क्योंकि भगवान शंकर बोले वह सोचता था कि ये तो मेरे भोजन हैं और भोजन से तो स्वास्थ्य की उन्नति होती है वह भूल गया कि अधिकांश लोग भोजन से ही अस्वस्थ होते और मरते भी हैं तो उसका भोजन ही उसे खा जाएगा यह एक बहुत बड़ा गणित है व्यक्ति भोजन को खाता है या भोजन व्यक्ति को खाता है रावण का यही बहुत बड़ा दुर्भाग्य है तो धर्म का अर्थ क्या हम यही लेंगे कि हम सफल हो जाए दूसरों को कष्ट दें दूसरों को सजा दें दूसरों को मिटा दें और तब उसको देखकर आप धर्म का प्रमाण दे दीजिए परंतु यह धर्म नहीं है वह तो धर्म का कवच मात्र है वस्तुतः धर्म का एक पक्ष दशरथ के जीवन में है और दूसरा पक्ष रावण के जीवन में दस तो उधर भी है और दस ही इधर भी है दस सिर वाला रावण अभिमानी था उसको अपने में कोई कमी दिखाई नहीं देती थी और दशरथ जी में लोगों को लगता था कि दशरथ के पास सब कुछ है परंतु दशरथ जी को ऐसा लगा कि मुझमें अभाव है मेरे कोई पुत्र नहीं है अवधपुरी रघुकुल विदित दशरथनाऊ मैं गलानी मोरे सुतनाही यह साधना का एक क्रम है दशरथ के मन में पुत्र की इच्छा उत्पन्न हुई उधर रावण के पुत्रों की तो इतनी बड़ी संख्या है कि उसकी गणना ही नहीं की जा सकती सुत सुत सुत समूह जन पर गण को पार निचर जाती दशरथ के पास पुत्र नहीं है धर्म का श्री गणेश कहाँ से हुआ अभाव की अनुभूति से अभाव भी किसका पुत्र का अभाव तो संसार में न जाने कितने लोगों के जीवन में आज भी होता है और पुत्र पाने के लिए लोग निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं तो मानो धर्म की पहली कक्षा यह है कि यदि हमारे जीवन में कामना उत्पन्न हो तो बड़ी अच्छी बात है क्योंकि धर्म का श्री गणेश तो कामना से ही होता है और कुछ कामनाएँ तो व्यक्ति के जीवन में सहज भाव से होती है जैसे पुत्र की कामना धर्म की कामना कीर्ति की कामना इन्हीं को त्रिविध ऐशणाएँ कहा गया है इन्हीं के द्वारा व्यक्ति आगे बढ़ने की चेष्टा करता है परंतु इसमें धर्म की क्या भूमिका है महाराज दशरथ जब उस अभाव की अनुभूति करते हैं तो वे गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं एक महान सूत्र यह है कि अभाव की पूर्ति के लिए हम कहाँ जाते हैं किसका आश्रय लेते हैं महाराज दशरथ ने संत का गुरु का आश्रय लिया यदि हमारे जीवन में अभाव की अनुभूति हो रही है कामना है तो चिंता की कोई बात नहीं क्योंकि प्रारंभ में ही कोई व्यक्ति कामना से मुक्त नहीं हो जाता उस कामना की पूर्ति के लिए हमें संत या गुरु के पास जाना चाहिए रामायण में लिखा है बुद्धि कीर्ति गति संपत्ति और भलाई ये पांच चीजें यदि संसार में किसी को मिली हुई है तो उसके पीछे संत का प्रभाव ही हो सकता है मत की गति भूति भलाई जब जे जही जतन जहाँ जही पाई सो जान बसत संग प्रभा सचमुच ही यह पंक्ति सही है क्या संसार में न जाने कितने ही ऐसे व्यक्ति हैं जो संतों का विरोध करते हैं निंदा करते हैं फिर भी बड़े बुद्धिमान हैं अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जो संतों के पास भी नहीं फटकते परंतु उनका बड़ा नाम है अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जिसे संत से कुछ लेना देना नहीं है उनके पास बड़ी संपत्ति है परंतु इस सूत्र का अर्थ यह है कि किस वस्तु को कैसे पाना चाहिए और उस पाने का अर्थ क्या है यह तो संत ही बता सकता है पाने का सच्चा अर्थ क्या है आप बाजार में कोई वस्तु खरीदने जाए तो आप वहाँ देखते हैं कि झल्ली जल, लिए हुए कई आदमी खड़े रहते हैं और वे कहते हैं क्या हम आपके साथ चलें आप जो कुछ खरीदते हैं वह सब उसके सिर पर रखी झल्ली में डालते जाते हैं सारा सामान उसके सिर पर है और आप खाली जा रहे हैं परंतु वह सामान उसका है या आपका तात्पर्य यह कि वह तो बेचारा मात्र ढोने वाला है अंत में उसको तो बदले में आप थोड़े से पैसे देंगे स्वामी तो आप स्वयं हैं यहाँ व्यंग्य यह है कि आप संपत्ति किर्ति बड़ाई के मजदूर हैं या सचमुच उसके स्वामी हैं संसार में सभी ढोने वाले मजदूर ही तो हैं हम सब संपत्ति को ढो रहे हैं सुख को ढोने की चेष्टा कर रहे हैं द्यास ने कहा मनुष्य की स्थिति तो यह है कि जैसे दिन भर कोई पलंग ढोवे और रात को बिछा कर सोवे तुलसीदास जी से नहीं रहा गया वे बोले महाराज आपने तो बात बड़ी अच्छी कही इसमें व्यक्ति को यह संतोष तो हो ही सकता है कि चलो यदि मैंने इतने घंटे ढोया तो अंत में कुछ घंटे सो भी तो लिया पर मुझे तो लगता है कि संसार वाले दिन भर धोते हैं और रात होती है तो बिछाना शुरू करते हैं रात भर बिछाते रहते हैं और सुबह होते ही पलंग को फिर से सिर पर लाद कर चल पड़ते हैं ही गई सब नींद भरी सोयो। इसका अर्थ है कि वृद्धावस्था तक योजना बन रही है कि यह वस्तु और आ जाए ऐसा हो जाए तो बड़ा आनंद आ जाएगा ऐसी ही सब तैयारी चलती रहती है दिन भर बोझ उठाकर ढोइए और तभी मृत्यु का निमंत्रण आ जाता है कहा गया कि संत के द्वारा कीर्ति मिलती है तो इसका क्या अर्थ है कीर्ति को ढोना तो सब जानते हैं परंतु कृति का स्वामी संपत्ति का स्वामी सुख का स्वामी कैसे बनना इसका मंत्र तो संत ही जानता है वही युक्ति बताता है कि इन वस्तुओं को हमें ढोना नहीं है हम इनके गुलाम नहीं हैं, इनके मजदूर नहीं हैं हमें तो वस्तुतः इनका स्वामी बनना है इसीलिए महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं संत ने सचमुच वही किया पुत्र के लिए व्यक्ति बड़ा व्यग्र रहता है असंख्य दृष्टान्त है परंतु अधिकांश दृष्टांत है कि पुत्र बहुत दुख देने लगता है क्योंकि वह चौबीसों घंटे साथ में रहता है बड़ा पाश्चाताप होने लगता है क्या यह आवश्यकता है कि पुत्र पाने के बाद व्यक्ति पूरी तरह से सुखी हो जाए शास्त्रों ने कहा एक नरक है जिसका नाम पूम है जो इस पूम नाम के नरक से बचावे वह पुत्र है पुत्र के द्वारा श्राद्ध करने और तिलांजलि देने से उसके पिता को उस नरक में नहीं जाना पड़ता ठीक है परंतु इस लोक में क्या होता है एक व्यक्ति अपने पिता के लिए श्राद्ध करने जा रहे थे वे पिता की अस्थि लेकर प्रयाग में त्रिवेणी में विसर्जन करने जा रहे थे किसी ने कबीरदास से कहा देखिए यह पुत्र पिता के लिए कितना श्रद्धापूर्ण कार्य कर रहा है कबीरदास उसके पूरे चरित्र से परिचित थे बोले तुम ठीक कहते हो परंतु जब तक इनके पिता जीवित रहें तब तक ये उनसे लड़ते ही रहे जीत बाप सो दंगम दंगा मरे हाड़ पहुचा वे गंगा पुत्र एक नरक से तो बचाएगा पर इस जीवन को ही नरक बना देगा रोज नरक भोगिए रोज कष्ट भोगिए लेकिन यह बात यदि महाराज दशरथ से कह दिया जाए तो उनको बुरा लगेगा परंतु संत की विशेषता क्या है जब महाराज दशरथ पुत्र की इच्छा से गए तो उन्होंने यह नहीं कहा कि पुत्र से क्या होता है छोड़ो पुत्र की इच्छा उन्होंने कहा ठीक है घबराओ मत पुत्र मिलेगा लेकिन तुम्हें एक यज्ञ करना होगा उस यज्ञ का आचार्य मैं नहीं सिंगी ऋषि होंगे इस यज्ञ के द्वारा तुम्हें केवल एक नहीं चार पुत्र मिलेंगे कैसा बढ़िया मोड़ दिया अरे तुम तो एक के लिए बेचैन हो रहे हो तुम्हें तो एक ही जगह चार मिलने वाले हैं मिलेंगे परंतु यज्ञ करो कई लोग पूछते हैं क्या यज्ञ करने से ही पुत्र मिलता है इस संसार में जिनके बहुत से पुत्र हैं क्या वे सब यज्ञ करके ही पुत्र पा रहे हैं पुत्र तो आप चाहे जैसे पा सकते हैं परंतु कामना को यज्ञ से जोड़ देना यही गुरु का चमत्कार है धर्म के संदर्भ में गुरु व्यक्ति को मानो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में उठाता है गुरु वशिष्ठ ने कहा ठीक है तुम्हारी कामना पूर्ण होगी पर इसके लिए तुम्हें देवताओं की आराधना करनी होगी यज्ञ में आहुति देनी होगी रित का वरण करना होगा यही धर्म की कक्षा है यह अनुभूति करा देने की कामना की पूर्ति के लिए कि हम किस मार्ग का आश्रय लें यही संकेत आपको गीता में भी मिलेगा जहां भगवान प्रारंभ में यज्ञ कर्म के लिए कहते हैं वे कहते हैं कि तुम देवताओं की पूजा करो और वे तुम्हारी कामना पूरी करेंगे वह ठीक है उस क्रम से कितना अच्छा हुआ पुत्र हुए परंतु गुरु ने यह कैसी अनोखी बात कह दी मिठाई और दवाई में बड़ा अंतर होता है मिठाई मीठी होती है और दवाई कड़वी भी हो सकती है गुरु ने ऐसा चमत्कार किया कि मिठाई और दवाई दोनों एक ही हो गए संसार के दृष्टि से में ईश्वर की प्राप्ति तो दवाई है और संसार की प्राप्ति मिठाई है पुत्र की प्राप्ति मिठाई है परंतु गुरु ने ऐसा चमत्कार किया बोले ईश्वर ही पुत्र बनकर मिलेगा वह ईश्वर जीवन में पुत्र के रूप में अवतरित होगा संकेत यह है कि हमारी कामना का फल यह होना चाहिए कि ईश्वर हमारे जीवन में आ रहा है या नहीं हम ईश्वर से दूर हो रहे हैं या पास हो रहे हैं